श्रीमद्भागवत पुराण दसम स्क अथ पंचाशीति तमोध्याय श्री भगवान के द्वारा वसुदेव जी को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश तथा देवकी जी के छ पुत्रों को लौटा लाना श्री बादरायणीवाच अथई कदात्मज प्राप्त कृतपाधाभिवंदनौ वसुदेव भिनंद प्रत्याह संकर्षणच्युत श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित इसके बाद एक दिन भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी प्रातःकालीन प्रणाम करने के लिए माता पिता के पास गए प्रणाम कर लेने पर वसुदेव जी बड़े प्रेम से दोनों भाइयों का अभिनंदन करके कहने लगे मुनी नाम सवत स्राम पुत्रोर्धाम सूचकम् तद्वर्य जात विश्रम्भ परिभाषाभ्य वसुदेव जी ने बड़े बड़े ऋषियों के मुंह से भगवान की महिमा सुनी थी तथा उनके ऐश्वर्यपूर्ण चरित्र को भी देखे थे इससे उन्हें इस बात का दृढ़ विश्वास हो गया था कि ये साधारण पुरुष नहीं स्वयं भगवान है इसलिए उन्होंने अपने पुत्रों को प्रेम पूर्वक संबोधित करके यो कहा कृष्ण कृष्ण महायोगिन महायोगात सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण महायोगीश्वर संकर्षण तुम दोनों सनातन हो मैं जानता हूं कि तुम दोनों सारे जगत के साक्षात कारण स्वरूप प्रधान और पुरुष के भी नियामक परमेश्वर हो यत्र यथो यथादा साधित भगवान साक्षात प्रधान पुरुषेश्वरः। इस जगत के आधार निर्माता और निर्माण सामग्री भी तुम ही हो इस सारे जगत के स्वामी तुम दोनों हो और तुम्हारी ही क्रीड़ा के लिए इसका निर्माण हुआ है यह जिस समय जिस रूप में जो कुछ रहता है होता है वह सब तुम ही हो इस जगत में प्रकृति रूप से भोग्य और पुरुष रूप से भोक्ता तथा दोनों से परे दोनों के नियामक साक्षात भगवान भी तुम ही हो एक ताना विधम विश्व आत्मश्रेष्ठा अथोक्षज आत्मा नुप्रभिश्यात्मन प्राणो जीवो विभर इंद्रियातीत जन्म अस्तित्व आदि भाव विकारों से रहित परमात्मन इस चित्र विचित्र जगत का तुम्ही निर्माण किया है और इसमें स्वयं तुमने ही आत्मा रूप से प्रवेश भी किया है तुम प्राण क्रिया शक्ति और जीव ज्ञान शक्ति के रूप में इसका पालन पोषण कर रहे हो प्राणाधीना विश्वसिजाम शक्तो या पर पारतंथ्यादा दृश्याद दयाचे बचेष्टता क्रियाशक्ति प्रधान प्राण आदि में जो जगत की वस्तुओं की सृष्टि करने की सामर्थ्य है वह उनकी अपनी सामर्थ्य नहीं तुम्हारी ही है क्योंकि वे तुम्हारे समान चेतन नहीं अचेतन है स्वतंत्र नहीं परतंत्र है अतः उन चेष्टाशील प्राण आदि में केवल चेष्टा मात्र होती है शक्ति नहीं शक्ति तो तुम्हारी ही है कांतिज प्रभा सत्ता चंद्रग विद्युताम भवान् प्रभो चंद्रमा की कांति अग्नि का तेज सूर्य की प्रभा नक्षत्र और विद्युत आदि के स्फुर रूप से सत्ता पर्वतों की स्थिरता पृथ्वी की साधारण शक्तिरूप वृत्ति और गंधरूप गुण ये सब वास्तव में तुम ही हो तर्पणम प्राण नप तर्पणम प्राण नमप देवत्म ताद्रस ओ जहो जह बलम चेष्टा गतिर्वाजो स्तर परमेश्वर जल में तृप्त करने जीवन देने और शुद्ध करने की जो शक्तियाँ हैं वे तुम्हारा ही स्वरूप है जल और उसका रस भी तुम ही हो प्रभो इंद्रिय शक्ति अंतकरण की शक्ति शरीर की शक्ति उसका हिलना डोलना चलना फिरना ये सब वायु की शक्तियाँ तुम्हारी ही है दिशा तम अवकाश हो शीर्थ खम सोट आश्रय नादो वर्णस्तमोकार आकृति नाम पृथक कृति दिशाएं और उनके अवकाश भी तुम्ही हो आकाश और उसका आश्रयभूत स्फोट शब्द तन्मात्रा या परावाणी नादपश्यंती ओंकार मध्यमा तथा वर्ण अक्षर एवं पदार्थों का अलग अलग निर्देश करने वाले पद रूप पदरूप वैखरीवाणी भी तुम्ही हो इंद्रि तेन्द्रिया देवास् तदनुग्रह अवबूधो भवान् बुद्धे जीवस्यास्मृति सती इंद्रिया उनकी विषय प्रकाशनी शक्ति और अतिष्ठात्र देवता तुम्ही हो बुद्ध की निशयात्मिका शक्ति और जीव की विशुद्ध स्मृति भी तुम्ही हो भूता भूतादींद्रिया तेजस वैकारिको विकल्पा प्रधान मनुष्य भूतों में उनका कारण तामस अहंकार इंद्रियों में उनका कारण तेजस अहंकार और इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवताओं में उनका कारण सात्विक अहंकार तथा जीवों के आवागमन का कारण माया भी तुम्ही हो न स्वरे स्वभाव सुतस्वर यथाद्रव्य विकारेश्य मात्र निरूपित भगवान जैसे मिट्टी आदि वस्तुओं के विकार घड़ा वृक्ष आदि में मिट्टी निरंतर वर्तमान है और वास्तव में वे कारण स्मृति का रूप ही है उसी प्रकार जितने भी विनाशमान पदार्थ हैं उनमें तुम कारण रूप से अविनाशी तत्व हो वास्तव में वे सब तुम्हारे ही स्वरूप हैं सत्व रजस्तम गुणा तद्वृत याह तय्य ब्रह्मणि परे कलिता योगमाया प्रभो सत्वरज तम ये गुण और उनकी वृत्तियां परिणाम महत्वादि पर ब्रह्म परमात्मा में तुम मे योग के द्वारा कल तस्मा सत्यमी भावा जर् थयिकता त्वचामी सु विकारे सुनषन्य व्यावहारिक इसलिए जितने भी जन्म अस्ति, वृद्धि परिणाम आदि भवविकार हैं वे तुम में सर्वथा नहीं हैं जब तुम में इनकी कल्पना कर ली जाती है तब तुम इन विकारों में अनुगत जान पड़ते हो कल्पना के निवृत्ति हो जाने पर तो निर्विकल्प परमार्थ स्वरूप ही तुम रह जाते हो गुण प्रवाहे तस्विलात्मन गतिम सूक्ष्म न संसरती कर्म भी यह जगत सत्वरज तम इन तीनों गुणों का प्रवाह है देह इंद्रिय अंतःकरण सुख दुख और राग लोभादि उन्हीं के कार्य हैं इनमें जो अज्ञानी तुम्हारा सर्वात्मा का सूक्ष्म स्वरूप नहीं जानते वे अपने देहाभिमान रूप अज्ञान के कारण ही कर्मों के फंदे से फंसकर बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकते रहते हैं यदि क्षयाता प्राप्य सुकल्पा मेह दुर्लभाम स्वाथे प्रमत्त वयोगतम तर पर मुझे शुभ प्रारंभध के अनुसार इंद्रियादि की सामर्थ्य से युक्त अत्यंत दुर्लभ मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ किंतु तुम्हारी माया के वश होकर मैं अपने सच्चे स्वार्थ परमार्थ से ही असावधान हो गया और मेरी सारी आयु यों ही बीत गई असावहम्ब मई देहे दे चास्वाधि स्नेह पास निबध्नाति भगत प्रभो यह शरीर मैं हूँ और इस शरीर के संबंधी मेरे अपने हैं इस अहमता एवं ममता रूप स्नेह की फांसी से तुमने इस सारे जगत को बांध रखा है युवाम नह सुतौ साक्षात् प्रधान पुरुषेश्वर भो छत्र छपणाम अवतीर्ण तथा मैं जानता हूँ कि तुम दोनों मेरे पुत्र नहीं हो संपूर्ण प्रकृति और जीवों के स्वामी हो पृथ्वी के भारभूत राजाओं के नाश के लिए ही तुमने अवतार ग्रहण किया है यह बात तुमने मुझसे कही भी थी तत्ते गण मध्यपदारविंद माँ पन्न संसित भयापन्ध हो मृत्यात्मिके पत्य बुद्धि इसलिए दीन जनों के हितैषी शरणागत वत्सल मैं अब तुम्हारे चरण कमलों की शरण में हूँ क्योंकि वे ही शरणागतों के संसार भय को मिटाने वाले हैं अब इंद्रियों की लोलुपता से भर पाया इसके इसी के कारण मैंने मृत्यु के ग्रास इस शरीर में आत्मबुद्धि कली और तुम में जो कि परमात्मा हो पुत्र बुद्धि सुते गृह नु जग भवा नजोद संयुक्तुयुगम विजधर्मगुप्त नाना तनुर्गन वित्जहासी को वेदुम नुर्गाय विभूति मयां प्रभु तुमने प्रसव गृह में ही हमसे कहा था कि यद्यपि मैं अजन्मा हूँ फिर भी मैं अपनी ही बनाई हुई धर्म मर्यादा की रक्षा करने के लिए प्रत्येक युग में तुम दोनों के द्वारा अवतार ग्रहण करता रहा हूँ भगवान तुम आकाश के समान अनेकों शरीर ग्रहण करते और छोड़ते रहते हो वास्तव में तुम अनंत एक सत्ता हो तुम्हारी आश्चर्यमय शक्ति योग माया का रहस्य भला कौन जान सकता है सब लोग तुम्हारी कीर्ति का ही गान करते रहते हैं सुकवाथ आकरणे भगवान सात प्रसंस लक्ष्मण श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित वसुदेव जी के ये वचन सुनकर यद शिरोमणि भक्त वल भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे उन्होंने विनय से झुक मधुरवाणी से कहा श्री भगवान वाच वचो वह समेता समुदय तत्व भगवान श्री कृष्ण ने कहा पिताजी हम तो आपके पुत्र ही हैं हमें लक्ष्य करके आपने यह ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया है हम आपकी एक एक बात युक्त युक्त मानते हैं द्वार पिताजी आत्मा तो एक ही है परंतु वह अपने में ही गुणों की सृष्टि कर लेता है और गुणों के द्वारा बनाए हुए पंचभूतों में एक होने पर भी अनेक स्वयं प्रकाश होने पर भी दृश्य अपना स्वरूप होने पर भी अपने से भिन्न नित्य होने पर भी अनित्य और निर्गुण होने पर भी सगुण के रूप में प्रतीत होता है खम्वायुर्ज्योतिरापो भूषस्पृत यथास्वय आविस्तरोप भुर्ये को जात्य सवपी जैसे आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी ये पंच पंचमहाभूत अपने कार्य घट कुंडल, आदि में प्रगट अप्रगट बड़े छोटे अधिक थोड़े एक और अनेक से प्रतीत होते हैं परंतु वास्तव में सत्ता रूप से वे एक ही रहते हैं वैसे ही आत्मा में भी उपाधियों के भेद से ही नानात्व की प्रतीत होती है इसलिए जो मैं हूँ वही सब है इस दृष्टि से आपका कहना ठीक ही है शीशु एवं भगवता राजन वसुदेव उदासित श्रुवाभ नानाधि तृष्णि प्रीतमनाभूत श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित भगवान श्री कृष्ण के इन वचनों को सुनकर वसुदेव जी ने नानात्म बुद्धि छोड़ दी वे आनंद में मग्न होकर वाणी से मौन और मन से निसंकल्प हो गए अथतत्र त्र कुरुश्रेष्ठ देव की सर्वधेवता श्रुता गुरुपुत्र आत्मझाभ्याम शुभ कुरुश्रेष्ठ उस समय वहाँ सर्वदेवमयी देवकी जी भी बैठी हुई थी वे बहुत पहले से ही यह सुनकर अत्यंत विस्मित थी कि श्री कृष्ण और बलराम जी ने अपने मरे हुए गुरुपुत्रों को यमलोक से वापस ला दिया कृष्ण रामौ सामश्राभ्य पुत्रान कंसभिनंसिता स्मरती कृपण प्राह वैक्ल्याद सुरोचना अब उन्हें अपने उन पुत्रों की याद आ गई जिन्हें कंस ने मार डाला था उनके स्मरण से देवकी जी का हृदय आतुर हो गया नेत्रों से आंसू बहने लगे उन्होंने बड़े ही करुण स्वर से श्रीकृष्ण और बलराम जी को संबोधित करके कहा देवकुवाच रामा प्रमेम कृष्णा देवकी जी ने कहा लोकाभि राम राम तुम्हारी शक्ति मन और वाणी से परे है श्री कृष्ण तुम योगेश्वरों के भी ईश्वर हो मैं जानती हूँ कि तुम दोनों प्रजापतियों के भी ईश्वर आदि पुरुष नारायण हो काल विध्वस्त सत्वा मुच्छास्त्र भूमिर्भाराणा अवतीनौ किला यह भी मुझे निश्चित रूप से मालूम है कि जिन लोगों ने काल क्रम से अपना धैर्य संयम और सत्व गुण खो दिया है तथा शास्त्र की आज्ञाओं का उल्लंघन करके जो स्वेच्छाचार परायण हो रहे हैं भूमि के भारभूत उन राजाओं का नाश करने के लिए ही तुम दोनों मेरे गर्भ से अवतीर्ण हुए हो। यस्यां सभागेन होती विश्वात्मन तुम्हारे पुरुष रूप अंश से उत्पन्न हुई माया से गुणों की उत्पत्ति होती है और उनके लेश मात्र से जगत की उत्पत्ति विकास तथा प्रलय होता है आज मैं सर्वानतःकरण से तुम्हारी शरण हो रही हूँ